वैसे लखनऊ शहर में उतनी ठंड तो नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लाजवाब ठंड पड़ रही थी सूरज भी पिछले दो तीन दिनों से ढंग से दिखाई नहीं पड़ा था हालांकि मौसम में कोहरा नहीं था लेकिन फिर भी मंद मंद चलने वाली हवाएं हाड़ कंपाने वाली सर्दी का एहसास दे रही थी स्पेशल टीम लखनऊ पुलिस हेडक्वाटर के जिस कमरे में रुकी हुई थी उसके चारों तरफ ग्लास की विंडो बनी हुई थी बाहर मौसम बहुत ठंडा था और अंदर कमरे में हीटर लगा हुआ था ऐसे में अंदर बाहर के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर था जिस वजह से खिड़की के शीशे पर काफी ज्यादा भाप जमी हुई नजर आ रही थी जिससे बाहर का कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था हर्षित ने खिड़की के करीब जाकर उसके ऊपर अपने मुंह से गर्म भाप निकालकर खिड़की के ऊपर डाला और फिर उसके बाद हाथों से खिड़की के शीशे को साफ करने लगा जैसे ही हर्षद ने शीशे को साफ किया कमरे से बाहर का नजारा साफ साफ नजर आने लगा अरे आगे आगे ये लोग आगे हर्ष ने अचानक से एक्साइटेड होते हुए कहा कौन कौन आ गया हर्ष ने भी लपक कर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा वहां बाहर पुलिस की काफी सारी फोर्स बढ़ती चली आ रही थी और फोर्स के साथ उसमें आगे आगे कमांडिंग ऑफिसर अनूप साहगल भी बढ़े चले आ रहे थे हर्ष ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा अरे अरे हाँ हाँ हा तो गए ये जोधन सिंह तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले रहा है पहले तो सिर्फ चोर के रूप में मशहूर था लेकिन अब तो ये सीरियल मर्डरर के रूप में फेमस जो हो गया है। तुम बड़े इंस्पायर लग रहे हो से? ने हर्ष ने हर बात पलटते हुए कहा पुलिस की फोर्स के बीच में अनूप के साथ ही एक और अधेड़ उम्र का सीनियर ऑफिसर बढ़ा चला आ रहा था इस अधेड़ उम्र के ऑफिसर ने अपने सफेद शर्ट के साथ पट्टी से कनेक्टेड पेंट पहना हुआ था और साथ में एक कैब भी लगा रखी थी उसका पेट कुछ यूं आगे निकला हुआ था तो उसके पैर से भी चार चार इंच आगे भागा जा रहा था ये तीनों कमरे के अंदर से बड़े ध्यान से उस शख्स को देखने लगे पहली बार देख रही हूँ इसे तो अनुष्का ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया ओह ये हाँ याद कल मैंने अनूप सर को बात करते हुए सुना था वो यहाँ किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आने की बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि ये वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट है हर्षद ने तुरंत ही जवाब दिया इस वक्त कमरे में विक्रांत और रूही कहीं नजर नहीं आ रहे थे और ना ही उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी अभी कुछ सेकंड पहले ही ये दोनों यहीं पर थे हर्षित इधर उधर नजर फेरते हुए उन दोनों को ढूंढने लगा तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी वहां पर विक्रांत अनूप और उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहा था अरे यार चलो जल्दी जल्दी करो हर्ष ने जैसे ही विक्रांत को बाहर देखा वो तुरंत ही कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा उसके साथ ही अनुष्का और हर्ष भी भागते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़े। हर्ष ने सही अनुमान लगाया था वो अधेड़ आदमी वाकई में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही था उन्हें यहां पर काम करने के लिए सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया था यहां पर वो खास तौर पर सिर काटने वाले केस पर काम करने के लिए आए हुए थे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हुए उन्हें कई साल हो चुके थे और अब तक ना जाने कितने क्रिमिनल केसेस के लिए वो एविडेंस कलेक्ट कर चुके थे उनके पास अथाह नॉलेज के साथ भरपूर अनुभव भी था देश भर में जितने भी बड़े मर्डर केसेस होते हैं उनमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उन्हें ही भेजा जाता है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे वहाँ पर स्टूडेंट को फॉरेंसिक साइंस पढ़ाते थे भले ही इस फॉरेंसिक ऑफिसर के पास काम करने का ज़बरदस्त अनुभव था लेकिन इसके साथ ही जितना अजीब उनका ड्रेसिंग स्टाइल था उतना ही अजीब उनका नाम भी था प्रोफेसर साहब का पूरा नाम था इमरजेंसी चौटाला हालांकि उनकी पर्सनालिटी इस नाम के बिल्कुल विपरीत थी कहने का अर्थ है कि इमरजेंसी साहब को कोई इमरजेंसी नहीं थी वो अपनी निकली हुई तोंद के साथ मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए चलते थे ऐसा लगता था कि उन्हें बोलने में भी काफी मेहनत लगती है एक छोटा सा वाक्य कहने में भी तकरीबन दस मिनट लग जाता था यूनिवर्सिटी में उन्हें स्टूडेंट्स लूज मोशन चौटाला के नाम से जानते थे इसके पीछे की कहानी ये थी कि एक बार चौटाला साहब के साथ वाकई में इमरजेंसी हो गई थी उन्हें यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के दौरान ही लूज मोशन आने लग गया था और फिर इमरजेंसी साहब ने वाकई में खूब इमरजेंसी दिखाई थी वही लास्ट घटना थी जब किसी ने इमरजेंसी चौटाला को इमरजेंसी में देखा था उसके बाद से ही यूनिवर्सिटी के लड़के उन्हें लूज मोशन चौटाला केहने लग थे तब से लेकर आज तक यूनिवर्सिटी में ये परंपरा चली आ रही है चोटाला बेहद, मिलनसार और ऐसे में वो बड़ी गर्मजोशी के साथ चौटाला साहब से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था वैसे भी विक्रांत को आज के दिन के लिए कोर्टवर्ड में आग शब्द मिला हुआ था आग का अर्थ दोस्ती से था ऐसे में विक्रांत को लगा की शायद उसका नया दोस्त इमरजेंसी चौटाला ही है चौटाला साहब भी विक्रांत के साथ बड़े अदब से पेश आए कुछ देर तक विक्रांत के साथ केस से संबंधित बातचीत करने के बाद चौटाला साहब अपने काम में लग गए इसके बाद विक्रांत अनूप साहकल से बात करने के लिए रेडी होने लगा तभी उसकी नजर एक बेहद जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सीबीआई की स्पेशल टीम में जाह्नवी का था उसको यहां पर देखकर तो विक्रांत का माथा ठनक उठा वो अभी के अभी जाह्हवी का मुंह तोड़ देना चाहता था लेकिन इस वक्त विक्रांत बहुत सीरियस केस में उलझा हुआ था और वो अभी जानवी के साथ भिड़कर अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था कुछ ऐसी स्थिति जानवी की भी थी वो भी यहाँ पर सिर्फ सरजोधन सिंह का रिमांड हैंडओवर करने के लिए अनूप के साथ आई हुई थी वैसे भी उसे सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस से कोई मतलब नहीं था अभी के लिए तो उसका मेन मकसद था तमिलस्तार को खोजना जिसमें वो पूरे जी जान के साथ लगी हुई थी ऐसे में अभी वो अपना वक्त विक्रांत के साथ भिड़ कर खराब नहीं करना चाहती थी जाह्नवी ने विक्रांत को देख लिया था लेकिन फिर भी जानबूझकर उसे इग्नोर किए जा रही थी विक्रांत भी अपनी तरफ से उसे इग्नोर ही कर रहा था जानवी की टीम के अन्य ऑफिसर भी उसके साथ यहां हुए थे। इन लोगों की तो विक्रांत के सामने आने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी विक्रांत ने जिस तरह से उन्हें धोया था उसके बाद तो ये विक्रांत की नजर से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं रख रह रहे थे ये लोग विक्रांत से दूर ही दूर रह रहे थे थोड़ी देर बाद कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल ने खुद ही विक्रांत के पास आकर उससे कहा देखो विक्रांत ये मर्डर केस मेडिकल फार्मा वाले मर्डर केस से बहुत बड़ा है और काफी हाई प्रोफाइल का मामला है पेंडिंग केस है सो तो हेडक्वाटर के सीनियर ऑफिसर्स भी इस पर नजर रखे हुए हैं तो जरा ध्यान से केस को हैंडल करना है तुम्हें तो और दूसरी बात यह है कि मुझे जहां तक मालूम है कल तक हेडक्वाटर से ऑफिसर्स की एक टीम यहां आ रही है और शायद डिवीजन चीफ भी यहाँ आ रहे है वो केस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ट्राई करो उनके आने से पहले केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो इसके बाद अनूप ने आखिरी में कहा विक्रांत ये मर्डर केस बहुत बड़ा है और मर्डर भी अलग अलग जगह पर हुआ है तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने हेडक्वाटर से बात करके केस से रिलेटेड जो नहीं पुलिस स्टेशन है हर जगह कमांड दिलवा दी है अब तुम्हें जहाँ जिसकी मदद लेनी हो बस कॉल कर लो उस थाने पर पूरा कॉपरेट करेंगे तुम्हारे साथ डोंट वरी थैंक यू विक्रांत ने अनूप से कहा वाकई में अनूप ने विक्रांत का काम काफी आसान कर दिया था अब उसे केस पर काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है अभी विक्रांत ने अनूप के साथ अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने देखा कि सुरक्षाकर्मियों द्वारा पापा पापा अचानक से रूही के रोने की आवाज़ विक्रांत के कानों में सुनाई पड़ी उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि रूही भागते हुए अपने पापा यानि कि जोधन सिंह के करीब जाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत ने दौड़ कर को पकड़ लिया और उसे अप, अपने गले से लगाकर चुप कराने लग गया जोधन सिंह इस वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी में था उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर रखा था इस वक्त पुलिस द्वारा उसे एक खूंखवार साइको किलर की तरह ट्रीट किया जा रहा था उसके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता था खुद विक्रांत के लिए भी अभी उसके पास पहुंचना नामुमकिन ही था चुप हो जाओ चुप हो जाओ रूही आराम से विक्रांत ने अपने हाथों से रूही की आंखों से आ रहे आंसू को पहुंचते हुए कहा जोधन सिंह रूही का असली बाप नहीं था लेकिन फिर भी रूही का उसके साथ अलग ही लगाव था जोधन सिंह ने उसे बचपन से पाला था कोई इंसान दुनिया के लिए कुछ भी हो लेकिन अपने बच्चे के लिए सिर्फ बाप ही होता है भले ही जोधन सिंह को आज दुनिया साइको और चोर और न जाने क्या क्या कह रही है लेकिन रूही के लिए आज भी वो सिर्फ उसके पापा हैं। वही पापा जिसने उसे पैरों पर चलना सिखाया था और जिसने उसे बोलना सिखाया था रूही विक्रांत की बाहों में लिपट रो रही थी तभी वहां पर जहनवी भी, भी पहुंच गई वो रूही और विक्रांत को गुस्से से भरी नजरों से तरेने लगी दरअसल पिछली बार रूही की ही वजह से विक्रांत और जानवी के बीच लड़ाई हुई थी रूही की कस्टडी को लेकर ही विक्रांत ने जानवी को सबक सिखाया था इस वक्त रूही बिना किसी हथकड़ी के विक्रांत के साथ चिपकी हुई थी सही मायने में रूही को इस वक्त पुलिस की कस्टडी में जेल के भीतर होना चाहिए था लेकिन विक्रांत ने अपने दम पर उसे खुद के साथ रखा हुआ था क्योंकि विक्रांत को केस से इन्वेस्टिगेशन में रूही की मदद चाहिए थी इसलिए ही वो रूही को अपने साथ लेकर घूम रहा था इस वक्त जानवी का एक्सप्रेशन देखकर कर यह कहना मुश्किल हो रहा था कि वो हायर अपने विक्रांत की कम्पलेंट करेगी या नहीं लेकिन यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस वक्त रूही को विक्रांत के बाहों में लिपटा देखकर गुस्से से पागल हुई जा रही थी विक्रांत भी अच्छे से जानवी की मनोदशा समझ रहा था सो उसने आग में घी डालने का काम करते हुए जाह्नवी को अपनी मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दिया ऐसा करते वक्त उसने ये चला दिखाई कि कोई उसे देख ना सके विक्रांत की इस हरकत पर जाह्नवी आग बबूला हो उठी उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली